महाभारत के आदि पर्व के दो अध्याय में लिखा है या लिखा एक अक्षरी सेना कितनी होती है एक अक्षरी सेना में रथ और हाथी कितने होते हैं इक्कीस हजार आठ सौ रथ और हाथी और एक रथ पर लगभग दो लोग बैठते हैं। तो वो भी कितने हो गए उनको जड़प देते हैं दो को भी 21,870 तो उनको जड़प देते हैं डबल कर और हाथी पे भी लगभग एक या दो लोग बैठते हैं तो वो भी आप गिने एक अक्षरी सेना एक अक्षरी सेना में पैदल लोग कितने होते हैं 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं एक अक्षरी सेना में और घोड़े कितने होते हैं पैंसठ हजार छह सौ दस घोड़े ये एक अक्षणी श्रेणी इसको जब अठारह से दरब्त दोगे, तो हिसाब सामने आ जाएगा कि कितनी महाभारत में सेना अठारह दिन युद्ध हुआ गौरव के दस दिन के सेनापति कौन थे विश्व दसवें दिन अर्जुन ने उनको बानों की पर संता दिया फिर जब ग्यारहवा दिन अरब हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य बने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जी पांच दिन तक सेनापति बने और उसे दृष्ट दुरु भूमन द्रुपद महाराज जी के बेटा दृष्ट भूमन उन्होंने माना द्रोपद महाराज और गुरु द्रोणाचार्य इनका राजनीतिक धरणा था द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपद महाराज जी ने एक यज्ञ किया दृष्टव गोत्री ब्राह्मण थे जिनका नाम था याज उपयाज दो ब्राह्मण जब यज्ञ करने के लिए आए तो उस समय तो समय आ गया जिससे मानो आठ बजे का समय है वो समय आ गया तो वो आने वाला था तो द्रौपदी महाराज जी को याद उपयाज ने कहा कि रानी को बुलाओ जल्दी हम ये प्रसाद देना चाहते हैं तो कि जो तुम कामना कर रहे हो ना कि ऐसा बच्चा जन्मे जो द्रोणाचार्य जल्दी लाओ अपने प्रतिनिधि अब सेवक रानी के पास गए तो रानी पांच चबा रही थी। गलत पांच चबा रही कुल्ला होंगी कुछ ब्राह्मणों ने कहा इतना समय हम जाया नहीं कर सकते क्योंकि तो ये मुहूर्त आया है ये अगर चला गया तो दोबारा आने वाला नहीं। तो क्या किया जो प्रसाद रानी को खिलाना था वो प्रसाद अग्नि में डाल दिया और उस अग्नि से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ जो हुआ दृष्टिपूर्ण हुआ और एक कन्या जन्मी जिसका नाम हुआ द्रौपदी ये फिल्म में नहीं मिलेगा ये महाभारत में जब पढ़ा है ना हमने उसमें से मिलेगा तो तो हम वेद व्यास की किताबों को फॉलो करते हैं दूसरी नहीं ऐसे तो उत्पाठान लोगों ने महाभारत क्या क्या लिख दिया है ये जो स्टार प्लस महाभारत है वो थोड़ी वेदव व्यासो अनगण लिख दिया सब कुछ ऐसा नहीं हुआ ऐसा लिखा है महाभारत में कहा लिखा ये मैंने आपको बताऊ इसी तरह से पांच दिन के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य जी बने और उसे दृश्युमन ने मारा फिर आया सोलवा और सत्रवा दो दिन के सेनापति कर्ण बने और कर्ण को किसने मारा अर्जुन कर्ण के बारे में पला नहीं है हमने संतों सुना है बताते हैं संत ये जो कर्ण था नहीं पिछले जन्म में एक राक्षस था इसका नाम था सहस्त्र कवच बाद में इसका नाम बना सहस्त्र कवच इसने महादेव की तपस्या की। महादेव प्रसन्न हो गए महादेव ने कहा क्या चाहते किया बोले मुझे अमर बनाया तो महादेव ने कहा अमर को मैं तुम्हें नहीं बना सकता तो तुम दूसरा कोई वरदान मांगो इसने कहा कि मुझे एक हजार कवच दे दिए कवच होते हैं एक हजार और अगर कोई मुझसे लड़े तो एक हजार साल तक मुझसे लड़ेगा तब जाकर मेरा एक कवचे महादेव ने दिया इसके पास एक हजार कवच आ गए और ये असुर बद्रीनाथ चला गया उस वक्त भगवान ने नर और नारायण अवतार ले लिया भगवान ने कहा कि इस पवित्र भूमि में इस राक्षस का महा क्या था इसे वहां से भगाना चाहिए तो एक दिन देव ऋषि नारद जी घूमते घूमते भगवान नरनारायण जी के पास आए भगवान नर नारायण ने कहा हे देव ऋषि नारद जी कोई तो ऐसी भूमि बताओ जहां एक दिन की तपस्या करने से हजारों साल की तपस्या का फलन मिला देव ऋषि नारद जी ने कहा वो भूमि को बद्रीनाथ है और भगवान को मौका मिल गया वहां जाने का और उस असुर को भगाने का भगवान नर और नारद चले गए बद्रीनाथ उस वक्त पहला जो युद्ध हुआ ना उस असुर से शुरू हुआ वो भगवान नारायण होती है एक हजार साल तक भगवान सूर्य नारायण जो असुर से लड़े हैं जैसे ही हजार साल पूरे हुए उस असुर का कवच टूटा इतना शक्तिशाली कवच था कि नारायण जी दूर गिर गए की तुरंत युद्ध किसने शुरू कर दिया दूसरा नर नर नर एक हजार साल तक लड़े उस कवच को तोड़ दें, वो बैठ जाए तभी तो दूसरा युद्ध करने लग जाए नारायण करने लग इस तरह एक एक कर कर नौ सौ इस असुर के कवच तोड़ दिए अब यह असुर घबरा गया इसने कहा ये तो मुझे मार मारा तो कर ये असुर सूर्य में चला गया और यही कौंसी के मंत्र पढ़ने पर यह असुर के रूप में आ गया और एक कवच जो इसका बचा था वो साथ ही लेकर आया था अब हुआ क्या हुआ ये कि वो जो दौर था वो सतयुग का था सतयुग में आयु बड़ी होती थी और अब कौन सा था द्वापर युग द्वापर युग में आयु कम होती है तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अब हजार साल तो नहीं लड़ सकेगा अर्जुन इससे इसके कवच को तोड़ने के लिए इसलिए भगवान ने छल कपट कर इंद्र के द्वारा उस कवच को निकलवा दिया और मारा कृष्ण इससे मारा अर्जुन ने क्योंकि अर्जुन कौन है न तो पहली बारी किसकी थी नारायण की थी दूसरी बारी किसकी थी नर की थी इस तरह जो आखिरी बारी आई वो किसकी आई नर की आई और उसी नर अर्जुन ने इस कर्ण को युद्ध में मार दिया अब 18वें दिन का आधा दिन बचा और आधे दिन के जो सेनापति हुए वो हुए राजा शल्य राजा सलू जो थे वो माता माथुरिय के भाई थे नकुल और सहदेव के मामा जी राजा सलु की यही इच्छा थी कि मेरी मृत्यु धर्मात्मा की और धर्मात्मा पुरुष कौन थे श्री युद्धेश्वर और युद्धेश्वर महाराज जी ने ही राजा शलू को वीरगति प्राप्त करवा अठारह अक्षरी सेना के अंदर बचे कितने लोग केवल सब पूरी महाभारत की 18 अक्षरी सेना में सिर्फ 10 लोग बचे पांच पांडव छठे भगवान श्री कृष्ण सातवें भगवान कृष्ण के सारथी दारूग जी आठवें अश्वत्थामा नौवे कृतवर्मा और दसवें कृपाचार्य ये वजह से तो भागवत में तो श्री सूची कहते हैं कि दुर्योधन और भीम सिंह में युद्ध चल रहा है कौन सा युद्ध चल रहा है गधा युद्ध और भीम सिंह ने अपनी गदा से इसकी शंघा तोड़ दी क्योंकि दुर्योधन की जनता छोड़ दी प्रसंग ऐसा आता है कि जिस समय वो जुआ खेला गया दुर्योधन ने अपनी पत्नी भानुमति को लगा दिया और युदीश महाराज जी ने अपनी पत्नी कौनसू को द्रौपदी को ढाला और युदीश्वर महाराज जी अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए उस समय दुशासन जो खुदी ना जाने कितने हाथियों का बल रखता था दुर्योधन ने कहा तुम तो द्रौपदी को लेकर जब द्रौपदी सभा में आई तो ये बात दुर्योधन ने नहीं कही है कि वस्त्र रुका रहा? ये गलत लोग कहते हैं महाभारत में लिखा है दुर्योधन ने लिखा महाभारत की सभा में लिखा ने ने कहा कहा कि पांच पांच की पत्नी थोड़ी होती तो, तो वेश्या होती है और इस वेश्या के कपड़े उतारो और इसकी जो पांच पति इनकी भी कपड़े उतारो सिर्फ दुर्योधन ने जंगा ठोक कर कहा वक्त भीम सिर्व व्यापक उस भगवान को साक्षी मानकर दुर्योधन में शोक खाता हूँ मैं अगर जीवित रहा और तू जीवित रहा तो तेरी में जंगा गुज तो इसलिए उसकी गंगा पर भीम सिंह ने वार किया कथा ऐसी भी आती है कि जिस तब महाभारत का अंतिम युग था तो माता गंधारी ने दुर्योधन से कहा कि तुम बगैर कपड़ों के मेरे सामने आना मैं अपने आँखों की पट्टी उतारूंगी मैं तुम्हें नाखून से लेकर बाल कर देखूंगी तो तुम पूरे लोहे के हो जाओगे तो रास्ते तो जा तो में कौन मिल गया भगवान भगवान ने कहा जा रहे हो बोले अपनी माँ के पास भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती अभी तुम कुछ छोटे से बालक छोड़िए इतने बड़े होकर नगन अवस्था के अंदर अपनी माँ के पास जाते हो कुछ ढक तो जाओ भगवान ने पेट दिए कुछ गंगा का हिस्सा था केलों के पत्थों से भगवान जैसी माता गंधारी ने अपनी आँखों की पट्टी हटाई नाखून से लेकर बाल तक दुर्योधन को देखा पूरा तो लोहे का बन गया और उसकी घरना लोहे की नहीं हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भीम जी ने कहा था मैं सर्व व्यापक भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ उस तो सर्व व्यापको ने वो है भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही नहीं लिया था लेकिन उसकी लाज किसने रखा भगवान कृष्ण ने इलाज रखी न इसलिए तो भगवान कृष्ण कौन है वो सर्वज्ञापक है और हम बहुत खुश नसीब है की उन्हीं के तथा ग्रंथ श्रीमद् भागवत को हम श्रवण कर रहे मोह भागवत भगवान की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ये प्रसंग महाभारत का है जंगा तोड़ दी गंगा ऐसी लटक रही है दुर्योधन दुर्योधन चिल्ला रहा उसे तड़पता हुआ छोड़कर चले गए जितने लोग कुरुक्षेत्र में मरे थे उन सबके मरे हुए शरीरों को गीद खा रहे हैं। तो दुर्योधन के ऊपर भी हमला कर रहे थे और घायल अवस्था में दुर्योधन उन गीतों को भगा रहा है इतने में गुरु गुरुद्रणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा था अश्वथामा का अश्वत्थामा कौन है इसके बारे में महाभारत के आदि पर्वा और गर्द संहिता के द्वारा बताया गया है कि अश्वत्थामा जो है शिव शिवजी के अंश जी के अंश अश्वामा है इसलिए इसके माथे पर थी अश्वत्थामा दौड़कर आया दुर्योधन के सर को उठाया अपनी जंघा पर रखकर उसके सर पर हाथ करने लगा अश्वत्थामा रोता जा और कह रहा है मेरे मित्र दुर्योधन तू और मैं संग संग रहे संग खाया थी थी। में विद्या थी लेकिन आज शत्रुओं ने तुम्हारी क्या दशा कर दी दुर्योधन ने कहा थामा मुझे मेरी गंगा टूटने का शौक नहीं मेरे निना भाई गए, पर पांच पांडवों में से एक भी नहीं मारा और तुम जैसे मेरे मित्र के होते हुए मेरे शत्रु राज्य कर रहे हैं मुझे इस बात का दुख अश्वत्थाम ने कहा मेरे मित्र अगर यही बातें तो मैं आज ही ही पांच पांडवों के सर काटकर तेरे पास लेकर आता हूँ दुर्योधन खुश दुर्योधन ने कहा यदि तुम ऐसा करोगे मैं जीवित रहा तो आधा राज्य तेरा और आधा राज्य मेरा। और अगर मैं वीरगति को प्राप्त हो गया क्या कह रहा है वीर को मैं प्राप्त हो गया तो पूरा राज्य को भोग करेगा तू करेगा मेरे भाई अब अश्वथामा जो है चल मासी वर्मा जयकर अश्वामा बहुत यात्रा करने के बाद सोचा थोड़ा कमर को सीधा करा तो इस पेड़ के नीचे अश्वथामा ऐसे लेट दिया अश्व धामा ने जब पेड़ पर देखा तो कुछ कौवे पेड़ पर लेते रहते सो रहे थे और उल्लू जो है उन सोते हुए कौं को घूम घूम कर मार रहा है इसलिए अश्वकामा ने अपना गुरु उल्लू को ही बना दिया अश्वक ने कहा जब ये पांच पांडव सोएंगे मैं सोते भी इनके सोनों को ऐसे चल दिया और वहाँ जब पांडव सोने के लिए जा रहे थे भगवान कृष्ण ने कहा जा रहे है? बोले सरकार अब सो अरे भगवान ने कहा क्या हो गया महाभारत का जीत तुमने जीता लोग बधाइया देने आते इसलिए सोने का समय चलो हमारे साथ तो भगवान ने उन पांच पांडवों को सोने नहीं दिया भगवान उनको अपने संग और यहां पांडवों की जगह उनके ही रूप वाले उनके पांच बच्चे उनके बिस्कुलों पर सो अश्वत्थामा आया रुद्र सूत्र का उसने पाठ किया चारों ओर आग लगा दी अंदर शीघ्र में गया और पांचों बच्चों के अपनी तलवार के को सरों को उसने काट सरों को बोरी में डाला और लेकर आ गया दुर्योधन के साथ अश्वथामा कहता है मेरे मित्र दुर्योधन ले मैंने पांचों पांडवों का सर काट दिया खुश हो गया कि जो काम में इतने सालों में ना कर सका तूने एक दिन में कर दिया ला मेरे शत्रु भीम का सर है अब भीम के बेटे का सर भीम के जैसा ही दुर्योधन ने हाथ में लिया दबाया वो सर फट गया दुर्योधन रोने लगा दुर्योधन ने कहा अरे मूर्ख अश्वर धामा जी तुम्हें क्या किया पांच पांडवों की जगह तुमने उनके पांच बच्चों का कर दिया अरे हमारे वंश में यही तो पांच बचे गए जो हमारा जल तर्पण करते थे हमारा पिंड संस्कार करते थे तूने हमारे वंश को नाश कर दिया जित रहे जिते जिते ऐसे रोते रोते दुर्योधन मर गया। फिर सूर्य महाराज जी कहते हैं सौर का टिको दुर्योधन की, की जन्म कुंडली में ऐसा दिखा था कि जब इसके जीवन में हर्ष और शोक यानी कि खुशी और गम आएगी और ये मर जाए वही हुआ खुशी किस बात जो काम में इतने सालों में नहीं कर सका तूने एक दिन में कर दिया लेकिन तूने मार तू मर गया। अश्वत्थामा घबरा गया अश्वत्थामा ने कहा अगर ये पांच पांडव नहीं है तो अर्जुन मुझे छोड़ने वाला मार अश्वथामा फिजर गया हमारा जुआ ये सुबह माता कौनसी द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए जब माँ द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने के लिए गई तो दरवाजे पर ही गई तो दरवाजे पर खून की था। ऐसा खून मैं घबरा गए जैसे दरवाजा खोला अंदर जाकर देखती है पांचों बच्चों के धड़ है पर स्थल तो रोने लगी माता शिशु नाम नि सुताना निशम गौरम परिपत्य रो रही है माँ द्रौपदी के रोने का शब्द जब पांच पांडवों ने सुना तो दौड़े दौड़े आए पांडवों ने क्या देखा पांचों बच्चों के धड़ हैं पर उस समय रोते हुए माँ ने अर्जुन की ओर देखा हे मेरे स्वामी अर्जुन मैं आपके बल पर सोमत खाती हूँ जब तक आप अश्वधामा के सर को काट के नहीं लाओगे मैं उसके सर पर खड़ी होकर स्नान नहीं करूंगी ना मैं जल लूंगी ना अन्न लहूंगी और ना अपने बच्चों की मैं क्रिया करूँगी ये सोमत मैं आपके बल पर खाऊंगी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा अपने भक्त की बार समझ के भगवान को देर ना लगा और भगवान ने तुरंत सबको अर्जुन को बिठाया और भगवान कृष्ण ने बातों ही बातों में उस रथ को अश्वधामा की ओर सोचा अश्वधामा ने घबराकर अर्जुन पर ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया ब्रह्मस्त्र भयंकर अग्नि पैदा करता हुआ जब अर्जुन की ओर आने लगा अर्जुन घबरा गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया बोला प्रभो ये कैसी भयंकर अग्नि मेरी ओर आ रही भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि अर्जुन इस मूर्ख मूर्खाश्व सामान्य ब्रह्मस्त्र चला ब्रह्मस्त्र को चलाना जानता वह लौटाना नहीं जानता तुम चलाना नहीं जानते हो लौटाना भी जानते हो तुम भी अपने ब्रह्मस्त्र को चलाओ और अपने ब्रह्मस्त्र के द्वारा दोनों स्त्रों को अपनी ओर करता ब्रह्मस्त्र चलाने के लिए पवित्र होना पड़ता है पवित्र कहाँ होने जाएगा अर्जुन तो सबको पवित्र करने वाले माँ भगवान कृष्ण मौजूद थे अर्जुन ने तुरंत भगवान की परिक्रमा करी ब्रह्मस्त्र को चला दिया और अर्जुन का ब्रह्मस्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मस्त्र को आगे नहीं आने लगता दोनों अस्त्र आपस में टकरा रहे हैं जिससे बड़ी भयंकर अग्नि पैदा हो भगवान ने कहा इन दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लो नहीं तो इससे पूरा संसार जल जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को अपनी ओर कर लिया। अब अर्जुन ने निकाली सरवार दौड़कर अश्वथामा के पास पर हुआ क्या काट की गर्दन की शादी है ये मेरे गुरु को धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान कृष्ण भी आ गए बोले अर्जुन काटो इसके स्वर को ये पाती है यहाँ पर भगवान हमें छह छह बातें होते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानते हैं अगर वो धर्म को जानते हैं तो सबसे पहले आ सावधान मतलब बेफिक्र होकर जा रहा है उसको किसी ने मार दिया वो पापी है दूसरा अगर कोई नशे में हो उसे किसी ने मार दिया वो भी कौन है पापी है तीसरा किसी पागल को अगर किसी ने मार दिया वो भी कौन है काफी है चौथा जो सोया हो उसे किसी ने मार दिया वो भी क्या है पापी है पांचवा जो गरा हो और उसे किसी ने मार दिया वो भी कौन है आप है। ही हैं, और छठा रथहीन अगर किसी के बाद रथ नहीं है अगर वो युद्ध है तारती है महारथी है और रथ नहीं है उसके बाद तो उससे युद्ध नहीं कर सकते उसे नहीं मार सकते वरना पाप होगा। हो छह तरह के पापी बताए गए जो इनको कष्ट पोषा भगवान कृष्ण कहते अर्जुन इस अश्वत्थामा ने सोते हुए बच्चों को मारा ये पापी इसका वध करो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया कहा प्रभु आपने ठीक कहा ये पापी इन्हें मार देना चाहिए पर यह द्रोपति का पापी है द्रोपदी के पांच बच्चों को इसने मारा प्रभु मैं इसे द्रोपति के पास लेकर चलता हूँ जो मुझे द्रुपी कहेगी मैं बैठा ही तो जैसे पशु को बांधते हैं, जानवरों को बांधते ऐसे अश्वथामा के हाथ पेड़ों तो को बांधा रथ पर फटक दिया हसीना पुरहा घसीज था अर्जुन अश्वामा को लेकर मां द्रौपदी की नजर पड़ गई। मां द्रौपदी को ऐसा लगा कि अर्जुन अश्व को नहीं अपने गुरु को ही पशु की तरह बांधकर घसीटता व लेकर आ रहा है माँ द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कर और अशोठाक रश्मि कोचाचन तंदनम नैनम सती मुचता मुचतामेशतरा गुरु द्रौपदी कैसी है आर्या पुत्र अर्जुन जिससे छोट गए आपका गुरु पुत्र है आपका पूजन इन्हीं के पिता के द्वारा आप विश्व में सबसे श्रेष्ठ धनुधारी सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कौन है वो अर्जुन है कुछ लोग कहते कर्ण है अपने महाभारत में जाकर देखें पंद्रह बार कर्ण हार पर पर पर पूरी मानव कर देखते अर्जुन कहीं हरा अब आप कहोगे कि वो महादेव भील के रूप में आए थे अर्जुन को पराजित कर दिया नहीं नहीं तो अर्जुन की पराजित नहीं थी अर्जुन की जीत थी तभी तो महादेव ने प्रसन्न होकर पशु प्रकाश नाम के, के दिया वो तो हार नहीं बोझीत अरे कर्ण तो भीम सिंह से हार चुका है भीम कौन सा महाराथी था जिस वक्त राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे लेकिन बिस्तर महाराज को तो अंग देश पे किसने चलाई गई दी थी भीम सिंह और अंग देश का राजा किसने किसको तो बनाया था सूर्य बंद कर्ण तो बनाया द्रौपद महाराज से हार चुका है ये कर्ण जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपना बदला लेने के लिए भेजा था द्रोपद तो को बंदी बनाकर लाओ तो ये कौरव भी गए थे और कौरव के साथ कौन गया था तो ये अर्जुन भी गया ये करण भी गया था अरे द्रुपद महाराज जी के राज्य से भागा है हस्तिनापुर में आके इसने सांस ली है और अर्जुन से तो कितनी मरतबा बच गया इसके कवच ने से बचा और अर्जुन के पास कोई तो कवच था हाने अर्जुन के पास कवच मुख कौन से श्री कृष्ण इतनी मरतबा हार गया और उसको लोग बोलते बड़ा महान गुस्सा कर फिर कुछ लोग सुनी सुनाई नहीं भारत में जाकर देखे ग्रंथ को पढ़ने में और ये फिल्मों को देखने में बहुत अंतर है। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं अगर एकलव्य होता तो अर्जुन उसके आगे चने बेचता बेचता अर्जुन बोले वो बड़ा शक्तिशाली काम लेकिन धर्म के अनुसार सिकलब्वियों ने पाप किया क्यों पाप किया सिकलबियों ने कि चोरी से विद्या सीखी विद्यार्थी गुरुद्रचार्य की मूर्ति बना ली चोरी से विद्यार्थी कराए और उसका उपयोग